संतर भगवान सूर्य से ही योग की शिक्षा प्राप्त करके मोक्ष पा लेता है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में भगवान कोड़ादित्य की यात्रा होती है यह यात्रा दमन भंजिका के नाम से विख्यात है जो मनुष्य यह यात्रा करता है उसे भी पूर्वोक्त फल की प्राप्ति होती है भगवान सूर्य के शयन और जागरण के समय संक्रांति के दिन विषुव योग में उत्तरायण या दक्षिणायन आरंभ होने पर रविवार को सप्तमी तिथि को अथवा पर्व के समय जो जितेंद्रिय पुरुष वहां की श्रद्धा पूर्वक यात्रा करते हैं वे सूर्य की ही भांति तेजस्वी विमान के द्वारा उनके लोक में जाते हैं वहां पूर्वोक्त क्षेत्र में समुद्र के तट पर राમેશ્વર નામ સે વિખ્યાત ભગવાન મહાદેવજી વિરાજમાન હે જો સમસ્ત અવલક્ષિત ફલો કો દેને વાલે હે જો સમુદ્ર મે સ્નાન કરકે વહા શ્રી રામેશ્વર કા દર્શન કરતે ઓર ગંધ પુષ્ટ ધૂપ દીપ નૈવેદ્ય નમસ્કાર સ્ત્રોત્ર ગીત ઓર મનોહર વાદ્યો દ્વારા ઉનકી પૂજા કરતે હે વે મહાત્મા પુરુષ રાજસૂય तथा अस्मेद यज्ञों का फल पाते और परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं भगवान सूर्य की महिमा मुनियों ने कहा सुरश्रेष्ठ आपने भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान भास्कर के उत्तम क्षेत्र का जो वर्णन किया है वह सब हम लोगों ने सुना अब यह बताइए कि उनकी भक्ति कैसे की जाती है और वे किस प्रकार प्रसन्न होते हैं इस समय यही शब्द सुनने की हमारी इच्छा है ब्रह्मा जी बोले मन के द्वारा इष्ट देव के प्रति जो भावना होती है उसे ही भक्ति और श्रद्धा कहते हैं जो इष्ट देव की कथा सुनता उनके भक्तों की पूजा करता तथा अग्नि की उपासना में संलग्न रहता है वह सनातन भक्त है जो इष्ट देव का चिंतन करता उन्हीं में मन लगाता उन्हें puja पूजा में रत रहता तथा उन्हीं के लिए कर्म करता है वह निश्चय ही सनातन भक्त है जो इष्ट देव के लिए किए जाने वाले कर्मों का अनुमोदन करता उनके भक्तों में दोष नहीं देखता अन्य देवता की निंदा नहीं करता सूर्य के व्रत रखता और चलते फिरते ठहरते सोते सूंघते और आंख खोलते मिचते समय भगवान भास्कर का करता वह मनुष्य अधिक भक्त माना गया है विज्ञ पुरुष को सदा ऐसी ही भक्ति करनी चाहिए भक्त समाधि स्तुति और मन से जो नियम किया जाता है और जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता है उसे देवता मनुष्य और पितर सभी ग्रहण करते हैं पत्र पुष्प फल और जल जो कुछ भी भक्ति पूर्वक अर्पण किया जाता है उसे देवता ग्रहण करते हैं परंतु वे नास्तिकों की दी हुई वस्तु नहीं स्वीकार करते नियम और आचार के साथ भाव शुद्धि का भी उपयोग करना चाहिए हृदय के भाव को शुद्ध रखते हुए जो कुछ किया जाता है वह सब सफल होता है भगवान सूर्य के स्तुवन जप उपहार समर्पण पूजन उपवास व्रत और भजन से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है जो पृथ्वी पर मस्तक रख कर भगवान सूर्य को नमस्कार करता है वह तत्काल सब पापों से छूट जाता है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सूर्य देव की परिक्रमा करता है उसके द्वारा सातों द्वीपों सहित पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है जो सूर्य देव को अपने हृदय में धारण करके केवल आकाश की परिक्रमा करता है उसके द्वारा निश्चय ही संपूर्ण देवताओं की परिक्रमा हो जाती है जो खष्टी या सप्तमी को एक समय भोजन करके नियम और व्रत का पालन करते हुए सूर्य देव का भक्ति पूर्वक पूजन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है जो खष्टी अथवा सप्तमी को रात दिन उपवास करके भगवान भास्कर का पूजन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है जब शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रविवार हो उस दिन विजया सप्तमी होती है उसमें दिया हुआ दान महान फल देने वाला है विजया सप्तमी को किया हुआ स्नान दान तप होम और उपवास सब कुछ बड़े-बड़े पातकों का नाश करने वाला है जो मनुष्य रविवार के दिन श्राद्ध करते और महातेजस्वी सूर्य का यजन करते उन्हें अविष्ट फल की प्राप्ति होती है जिनके समस्त धार्मिक कार्य सदा भगवान सूर्य के उद्देश्य से होते हैं उनके कुल में कोई दरिद्र अथवा रोगी नहीं होता जो सफेद लाल अथवा पीली मिट्टी से भगवान सूर्य के मंदिर को लीपता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है जो निराहार रहकर भांति भांति के सुगंधित पुष्पों द्वारा सूर्य देव का पूजन करता है उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है जो घी अथवा तिल के तेल से दीपक जलाकर भगवान सूर्य की पूजा करता है वह कभी अंधा नहीं होता दीप दान करने वाला मनुष्य सदा ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित रहता है जो सदा देव मंदिरों चौराहों और सड़कों पर दीप दान करता है वह रूपवान तथा सौभाग्यशाली होता है दीप की सिखा सदा ऊपर की ओर उठती है उसकी गति कभी नीचे की ओर नहीं होती इसी प्रकार दीप दान करने वाला पुरुष भी दिव्य तेज से प्रकाशित होता है वह कभी क्रिया योनि में नहीं पड़ता जलते हुए दीपक को नाथ कभी चुराएं ना नष्ट करें दीप हरता मनुष्य बंधन नाश क्रोध और तमों में नरक को प्राप्त होता है उदय काल में प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देने से एक ही वर्ष में सिद्धि प्राप्त होती है सूर्य के उदय से लेकर अस्त तक उनकी ओर मुख करके खड़ा हो किसी मंत्र अथवा स्तोत्र का जप करना आदित्य व्रत कहलाता है यह बड़े-बड़े पापकों का नाश करने वाला है सूर्योदय के समय श्रद्धा पूर्वक अर्घ्य देकर सब कुछ सांग उपांग दान करें इससे सब पापों से छुटकारा मिल जाता है अग्नि जल आकाश पवित्र भूमि प्रतिमा तथा पिंडी प्रतिमा की वेदी मै यत्न पूर्वक सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए उत्तरायण अथवा दक्षिणायन में सूर्य का विशेष रूप से पूजन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है इस प्रकार जो मानव प्रत्येक वेला में अथवा कुवेला में भी भक्ति पूर्वक श्री सूर्य देव का पूजन करता है वह उन्हीं के लोक में प्रतिष्ठित होता है जो तीर्थों में पवित्र हो भगवान सूर्य को स्नान कराने के लिए एकाग्रता पूर्वक जल भरकर लाता है वह परम गति को प्राप्त होता है छत्र ध्वजा चदवा पताका और चवर आदि वस्तुएं सूर्य देव को श्रद्धा पूर्वक समर्पित करके मनुष्य अविष्ट गति को प्राप्त होता है मनुष्य जो जो पदार्थ भगवान सूर्य को भक्ति पूर्वक अर्पित करता है उसे वे लाख गुना करके उस पुरुष को दे देते हैं भगवान सूर्य की कृपा से मानसिक वाचिक शारीरिक समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं सूर्य देव के एक दिन के पूजन से भी जो फल प्राप्त होता है वह शास्त्रोक्त दक्षिणा से युक्त सहकरों यज्ञों के अनुष्ठान से भी नहीं मिलता मुनियों ने कहा जगतपते भगवान सूर्य का यह अद्भुत महात्म हमने सुन लिया अब पुनः हम जो कुछ पूछते हैं उसे बतलाईए गृहस्थ ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी जो भी मोक्ष प्राप्त करना चाहे उसे किस देवता का पूजन करना चाहिए कैसे उसे अच्छे स्वर्ग की प्राप्ति होगी किस उपाय से वह उत्तम मोक्ष का भागी होगा तथा किस साधन का अनुष्ठान करे जिससे स्वर्ग में जाने पर उसे पुनः नीचे न गिरना पड़े ब्रह्मा जी बोले द्विजवरों भगवान सूर्य उदय होते ही अपनी किरणों से संसार का अंधकार दूर कर देते हैं अतः उनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है